इन पांच प्रकार की वृत्तियों को रोकने का उपाय क्या है जिन वृत्तियों के रुकने पर संप्रजात समाधि आरंभ होती है अथवा असंप्रजात होती है सूत्र बोलेंगे अभ्यास अभ्याम, धन निरोध इसका व्याकरण है अभ्यास एक वचन पुण्य हो गया अभ्यास वैराग्यामस्ताभ्याम इन दोनों के द्वारा रामाभ्याम आदि होता है इसके द्वारा ता निरोध तासाम वृत्ति नाम निरोध उन पांच प्रकार की वृत्तियों का निरोध किया जाता है तो उपाय दो बताए हैं अभ्यास और वैराग्य अब यहाँ कोई शंका कर सकता है अभ्यास को पहले क्यों पढ़ दिया वैराग्य तो पहले होना चाहिए जबकि इसके पीछे विवेक छिपा हुआ है तो व्याकरण नियम से क्या होता है अच पर होते हैं ना स्वराधि होते हैं उनको प्रथम रखा जाता है जबकि वैराग्य मुख्य है पर यहाँ अभ्यास को पहले पढ़ा गया ये व्याकरण के नियम होते हैं किन शब्दों के रखना है तो पहले अभ्यास पढ़ा और अभ्यास को रोका जाता है वैराग्य अंतर्निहित है यहाँ तीन हो चुके हैं विवेक वैराग्य अभ्यास तीनों है पर विवेक को अंतर्भाव कर दिया वैराग्य में और वैराग्य का निरंतर अभ्यास करना होगा इन दो साधनों से क्योंकि उपाय दो बताने हैं समाधि दो हैं तो तीन को दो बना दिया ठीक है ये माध्यम क्या समझा दो समाधियां सिद्ध करनी हैं तो इसलिए दो ही उपाय बताने हैं वैराग्य में विवेक को अंतर भाव कर लेंगे और अभ्यास तो सब में निरंतर रहेगा ही रहेगा बिना अभ्यास के वैराग्य नहीं रहने वाला है विवेक भी नहीं रहेगा तो अभ्यास तो सब जगह अंतर्नित रहेगा रहेगा ही तो ये उपाय बताया गया है यदि व्यक्ति इतना उपाय कर ले विवेक ठीक से करके वैराग्य को जगाए वैराग्य अर्थ है बाधक को छोड़ना साधक को अपनाना प्रत्येक क्षेत्र में भोजन हो व्यवहार हो जो जो विघ्न बाधा है अपने मार्ग की उसको छोड़ देना और साधक को अपना लेना उसका नाम वैराग्य है लोग अर्थ करते हैं केवल छोड़ने का नाम वैराग्य ऐसा नहीं है कि हमने घर छोड़ दिया हमने ये छोड़ दिया खाना छोड़ दिया ये मिठाई छोड़ दी ये वैराग्य नहीं है वैराग्य में दो अर्थ हैं बाधक को छोड़ना है और साधक को पकड़ना है ठीक है संसार को छोड़ दिया ईश्वर को पकड़ लिया ये वैराग्य है और चलो विद्या को को पकड़ना अविद्या को छोड़ना ये वैराग्य का रूप हो गया ऐसे दुर्गुणों का त्याग सद्गुणों का ग्रहण तो दो कार्य वैराग्य में एक एक कार्य नहीं है केवल छोड़ना ही नहीं है छोड़ना और पकड़ना अब इसकी पंक्तिभा से लगाते पढ़िए चित्त नदी चित्त नदी नाम